bhaage aage aage aage aage bacche bhaage aage aage aur aage saare bacche bhaage aage aur aage saare bacche bhaage ram ke aage आगे चंदर चंदर के आगे बंदर बंदर सबसे आगे बंदर सबसे आगे आगे आगे आगे बच्चे भागे आगे आगे आगे आगे बच्चे भागे आगे आगे आगे आगे बच्चे भागे आगे तो बच्चों सबसे आगे कौन था कौन भाग रहा था सबसे आगे सबसे आगे भाग रहा था बंदर बंदर सबसे आगे भाग रहा था बंदर कहां था बंदर सबसे आगे था भाई राम के आगे मोहन था और मोहन के आगे सोहन था सोहन के आगे चंदर था लेकिन चंदर के आगे कौन था चंदर के आगे बंदर था हां बंदर चंदर के आगे था सारे बच्चे बंदर को पकड़ना चाहते थे बंदर सब बच्चों से आगे था मगर डर रहा था आगे ही आगे भागा जा रहा था रास्ते में बंदर को मिली एक गाय गाय के आगे पड़ी थी घास क्या पड़ी थी गाय के आगे हम्म गाय के आगे घास पड़ी थी गाय ने बच्चों को देखा उनके आगे बंदर को भागते देखा तो बोली अरे बंदर रुको रुको और आगे मत भागो आगे मत जाओ आगे गहरा कुआं है उसमें गिर पड़ोगे बंदर बोला अरे हटो हटो मेरे आगे से हट जाओ मुझे आगे भागने दो वरना बच्चे मुझे पकड़ लेंगे गाय बंदर के आगे से हट गई गाय आगे से हट गई बंदर आगे भागने लगा किधर भागने लगा हां आगे आगे मिला एक गहरा कुआं घूए के पास एक बिल्ली बैठी थी बिल्ली ने बंदर को आगे भागते देखा तो बोली रुक जाओ आगे मत जाओ आगे खतरा है कुछ ही दूर आगे बच्चों का एक स्कूल है आगे जाओगे तो स्कूल के बच्चे तुम्हें पकड़ लेंगे ज़स्ती से बांधकर नचाएंगे बंदर आगे भागना भूल गया सोचने लगा हाय राम क्या करूं आगे भी खतरा पीछे भी खतरा आगे बच्चों का स्कूल पीछे राम मोहन सोहन और चंद्र अब जाऊं तो मैं कहां जाऊं तभी उसने एक घोड़े को देखा घोड़ा भी आगे जा रहा था आगे कहां अरे भाई स्कूल कीओ कुछ ही आगे तो था स्कूल बंदर ने घोड़े से कहा अरे मर गया घोरे भैया मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो आगे एक स्कूल है स्कूल के बच्चे मुझे पकड़ना चाहते हैं तुम खूब जोर से आगे दौड़ना वो मुझे पकड़ नहीं पाएंगे स्कूल के खूब आगे जाकर मुझे उतार देना घोड़ा मान गया आगे जाना छोड़ घोड़ा वहीं पर रुक गया बंदर उसकी पीठ पर जा बैठा घोड़ा खूब तेज आगे भागा आगे आगे घोड़ा भागा आगे आगे ठक ठक टिक टिक ठक ठक टिक टिक ठक ठक टिक टिक चंदन सोहन मोहन राम चारों आए भागे भागे चंदन सोहन मोहन राम चारों आए भागे भागे अरे बंदर खों खों करता देखो Bandar khonkhon khon karta dekho ghoda aage jata dekho Ghoda roko Bandar pakdo Bandar pakdo Ghoda roko Ghoda roko Bandar pakdo Bandar pakdo Ghoda roko Ghoda होली जब शोर मचाया ना तो बंदर बेचारा डर गया घोड़े से बोला और तेज दौड़ो स्कूल से आगे निकल चलो मगर घोड़ा स्कूल से आगे कैसे जाता स्कूल के कुछ बच्चे भागे और घोड़े के आगे खड़े हो गए आगे जाने का रास्ता बंद हो गया बंदर शोर मचा रहा था आगे बढ़ो आगे बढ़ो घोड़ा बेचारा परेशान था आगे बढ़े तो कैसे आगे तो भाई बच्चे खड़े थे ना कौन खड़े थे आगे हां घोड़े के आगे बच्चे खड़े थे बंदर ने बच्चों को घूर की थी आगे से क्यों नहीं हटते रास्ता क्यों नहीं छोड़ते बच्चे बोले नहीं हटते नहीं हटते जब तक तुम हमारे स्कूल में नाच नहीं दिखाओगे हम आगे से नहीं हटेंगे तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे बंदर परेशान हो गया उसे डर था कि अगर वो बच्चों के आगे नाचा तो वो उसे पकड़ लेंगे रोज नचाया करेंगे उसने एक तरकीब सोची घोड़े की पीठ पर थोड़ा आगे सरका कहां सरका हां आगे बंदर आगे सरकता सरकता घोड़े की गर्दन तक आ गया घोड़े से बोला घोड़े भैया गजब हो गया लोग रस्से लेकर आ रहे हैं तुम्हें पकड़ेंगे तांगे के आगे जोतेंगे हां फिर क्या था घोड़ा हिनहिनाकर आगे भागा आगे ना भागता तो करता भी क्या तो घोड़ा ऊ तेज भागा आगे और आगे स्कूल से कुछ आगे जाकर घोड़ा बोला बंदर भैया अब मैं थक गया और आगे नहीं जा सकूंगा मेरी पीठ से उतरो बंदर बोला घोड़े भैया बस थोड़ा और आगे थोड़ा कुछ और आगे बढ़ा फिर बोला बस अब और आगे नहीं। उत्रो। बंदर नी देखा वहां से कुछ आगे एक पेर था। बोला घोड़े भाईया थोड़ा सा और आगे उस पेर के पार। घोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ा। पेर आया तो बंदर छरांग मार कर पेर पर चर गया। और बच्चो वो स्कूल के बच्चे बेचारे देखते ही रह गए आगे आगे आगे इद्ली दूर, दूर भागे आगे आगे इतनी दूर भागे आगे आगे इद्ली दूर भागे आगे आगे आगे आगे इतनी दूर भागे बंदर पकड़ न पाए लौट कर घर को आए आगे आगे आगे इतनी दूर भागे